महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और एक दूसरे पर्वतों से बोले हिमालय ने कहा गिरिराज मेरू स्राहा, गंधमारन मंद्राचल मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वत श्वेरो अब आप लोग मेरी बात सुनी वशिष्ठ जी ने ऐसी बात कह दी है अब मुझे क्या कहना चाहिए इस बात का विचार करना है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 वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने भगवान शिव के लिए ही अवतार लिया है। इसलिए यह है भगवान शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्रदेव ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है, तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरजा भी मन ही मन हंसने लगी अरुण धति ने भी अनेक प्रकार के कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया तब शैल फतनी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनियों को अरुण धति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया तदनंतर ज्ञानी वीर श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उन महर्षियों से कहा हिमालया बोले महाभाग सप्त ऋषियों अब आप लोग मेरी बात सुनो, मेरा सारा संदेह दूर हो गया है मैंने शिव और पार्वती के चरित्र सुन लिए हैं अब मेरा शरीर मेरी पत्नी मैना और मेरे पुत्र पुत्री सिद्धि रिद्धि वे अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं दूसरे किसी की नहीं श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की और आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो गए उन ऋषियों से बोले यह भगवान रुद्र का भाग है इसे मैं उन्हीं को दूंगा ऐसा निश्चय कर लिया है ऋषि बोले गिरिराज भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं तुम शम उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है इसमें उत्तम और क्या हो सकता है हिमाचल तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद ऐसा कहकर निर्मल अंत करण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी देवी पार्वती को हाथ से छू आशीर्वाद देते हुए कहा शिवे तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो तुम्हारा कल्याण होगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया उस समय परम सती सुमुखी अरुणधती ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का, का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम -कुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास गए वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका आस्तवण करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से मिले ऋषियों ने कहा देव देव महादेव आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुनें आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान लें महेश्वर हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेना को समझा दिया है गिरिराज ने आपके लिए देवी पार्वती का वज्ञदान कर दिया है इसमें कोई नानुकुर नहीं है अब आप अपने पांचोद तथा के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए महादेव प्रभु अब शीघ्र ही हिमाचल के घर पधारिए और वेदों रीति के अनुसार देवी पार्वती को अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए सप्त का यह वचन सुनकर लोकाचार पारायण महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हंसते हुए इस प्रकार बोले महेश्वर ने कहा महाभाग सप्त ऋषियों विवाह को तो मैंने कभी नहीं देखा और न ही सुना है तुम लोगों ने जैसा पहले कहीं देखा हो उसी के अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन कीजिए महेश्वर के उस लोकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए बोले देवादिदेव भगवान सदाशिव बोले ऋषियों ने कहा प्रभु आप पहले तो भगवान श्री विष्णु को विशेषता है उनके पार्षद सहित शीघ्र बुला लें फिर पुत्रों सहित श्री ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को समस्त ऋषियों को यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें इनको तथा अन्य सब लोगों को यहां सादर बुलवा वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन करेंगे इसमें संशय नहीं है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए अध्याय 34 वे 36 हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका भेजना विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना मंगलाचार का आरंभ करना उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना श्री नारद जी ने पूछा तात महाप्रज्ञ प्रभु आप कृपा पूर्वक यह बताइए सप्त के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया श्री ब्रह्मा जी ने कहा मुनीश्वर अरुणधती सहित उन सप्त के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। ऋषियों के चले जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे तदन अंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा पर्वत राज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रिया लेकर वहां गए कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने भगवान शिव को तिलक लगाया वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया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 सोके पदार्थों के पहाड़ खड़े हो जाएंगे और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं भाती भाती के बहुमूल्य वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने देवी पार्वती का संस्कार करवाया भांति भाती के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरियों ने सानंद मंगल का कार्य संपादन किया